जपा जाप संबंधी सदगुरु ओषो के अद्भुत प्रवचनों का संकलन ट्रैक एक अर्थात पहला प्रश्न क्या भजन जब पूरा हो जाता है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 क्योंकि दुख से बाहर निकलना चाहता है दुख में उलझना नहीं चाहता दुख से बचना चाहता है इसलिए शायद परमात्मा की थोड़ी याद कर ले, लेकिन सुख में तो आदमी जाना चाहता है सुख से तो बचना नहीं चाहता सुख को तो जोर से पकड़ लेना चाहता है सुख को तो छाती में समा लेना चाहता है सुख तो सदा के लिए थिर हो जाए ऐसी वासना से भरा है मन तो सुख को तो छोड़ नहीं सकता एक क्षण को छोड़ा कहीं छूट ही ना जाए हाथ से धागा ना निकल जाए डोर ना निकल जाए तो फिर सुख में परमात्मा की याद नहीं आती फिर मन को हजार काम है मन प्रक्रिया है संसार में जीने की तो हजार काम उसके लिए रहेंगे साइकिल चलाओगे तो पैडल की याद रखोगे राह की याद रखोगे चलते लोगों की पुलिसमैन की हजार बातों की परमात्मा की याद तो चुक चुक जाएगी कभी कभार आ सकती है किसी खाली क्षण में लेकिन सतत अखंड धारा न हो तो सुरती नहीं सुरती का अर्थ होता है अखंड धारा हो भक्तों ने उदाहरण लिया है कि जैसे पानी को हम डालते एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तो उसकी अखंड धारा नहीं होती टूट टूट जाती तेल को कुड़ेलते एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उसकी अखंड धारा होती सुरती तेल की धार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 बहुत बार परमात्मा को याद किया चेष्टा से तुम्हारे भीतर इसकी सुवास भरने लगी एक दिन ऐसा आ जाएगा मन ने भजन छोड़ दिया भजन तो गया लेकिन सुरती जगती रही फूल तो चला गया लेकिन सुवास तिल के दानों में रह गई तो भजन की लंबी प्रक्रिया के बाद ही सुरती फलती भजन जहां पूर्ण हो जाता है